ये आगे विष्णु पुराण का वचन आ रहा है ना वो भी वचन देखना रूपांतरम है हे है ना तस्वीर एव रूपांतरम तस् से क्या लेना है विष्णु विष्णु भगवान के रूपांतर मतलब अन्य रूप को विष्णु भगवान के जिस अन्यूप के द्वारा जिस रूप के द्वारा अच्छा नहीं जी दुखो दुखो दुखो नहीं, नहीं करना है? मेरी से गलती हो गई बताने में द्विज का है द्विज ये प्रसंगता जो है विष्णु आ, भगवान भगवाना है विष्णु पुराण का है तस्व दे लेना है विष्णु भगवान के और अनेन का अर्थ क्या हुआ अनुरूप रूपांतर के द्वारा तो ये रूपांतर के द्वारा धृतियुक्ति काल में न hmm. अच्छा तो धृत्यचन है ना ध्रते द्विवचन है ना है तो इसे ले लेना ले कि प्रकृति और पुरुष प्रकृति और hmm. पुरुष ते से क्या लेना है प्रकृति और पुरुष से धृत्य मतलब इसकी काल में धारण किए जाते हैं और वियुक्त मतलब वो प्रणय काल में होते हैं प्रलय काल में और स्वीकृति काल में धारण किए जाते हैं और यदि धृत्य कर् संयुक्त करना चाहे तो सृष्टिकाल काल करना पड़ेगा तो अन्य ना कि विष्णु भगवान के अन्न रूप के द्वारा अन्य रूप के द्वारा प्रकृति और पुरुष धारण किए जाते हैं और व्युक्त किए जाते हैं तय रूपांतरम उस रूपांतर का नाम है काल काल वह रूपांतर काल संत है वह रूपांतर क्या है उस रूपांतर का नाम है काल वो अन्य है काल और देखेंगे आगे अन्य रूप है मतलब अन्न परमात्मा से अन्य है आइट मतलब और चौबीस तत्व तो आप वाली प्रकृति जानते हैं ना तथा जो पचीसवा तत्व तो काल है माँ ये भागवत का वचन है या काला पंचविंश का जो पच्चीसवा तत्व तो कौन है काल तो भगवान सबीसवे बन जाएंगे उस गणना में अच्छा तो अब ध्यान देना तो ये ये पच्चीसवा तो काल बोल दिया तो अलग हो गया ना ये और वहां भी रूपांतर अन्य बोल दिया ना ऊपर के वचनों में अच्छा इससे क्या है कि वो वो तो अतिरिक्त है ना काल काल परमात्मा से है और परमात्मा की अधीन है परमात्मा का शरीर है आज नीचे के अनुच्छेद में देखेंगे मिला ब्रह्मा दक्ष आदि प्रजापति ये श्लोक देखेंगे ब्रह्मा दक्षादया काला तथा वकील जंत ब्रह्मा दक्ष आदि प्रजापति और काल और वैसे ही समस्त प्राणी एता हरे विभूतया ये हरि की विभूतिया है ये क्या हरी की तो विभूति अध्याय में गीता भी नाम आ गया है ना ये, ये सब क्या है भगवान की विभूतिया है और जगत की सृष्टि की हेतु में जगत की सृष्टि की हाँ तो तो इससे क्या है कि काल जो है ना ये परमात्मा के अधीन है और परमात्मा का स्वरूप नहीं है भाई बाधाई काल कैसा है परमात्मा की स्वरूप है स्वरूप से अतिरिक्त है ना ये विभूति है भगवान की या भी, भी, भी है ना गीता में जो विभूति आया है ना वो तो भगवान की विभूतिया है कर है नियम में क्या होता है, होता है? आ, उनके नियम उनके द्वारा नियम है नियम तो सब कुछ विशिष्ट का वर्णन किया काल का काल का प्रत्यक्ष मानते है काल का प्रत्यक्ष मानते है जैसे किसका प्रत्यक्ष माने आकाश का माना न आकाश के प्रत्यक्ष के लिए कल बताया गया था कि यदि कोई कहना चाहे कि प्रत्यक्ष तो रूप का होता है और रूप नहीं था अब हमने बताया ना आकाश में दो मत ऐसे ग्रंथ के एक मत क्या मानता है रूप आकाश का मानता है पंचीकरण प्रक्रिया से आकाश में रूप आ गया नील रूप किसका है पृथ्वी का वो किसका हो गया आकाश का तो अब तो एक तो क्या नील रूप वाला है एक मत में तो नील रूप वाला जिस मत में आकाश है उस मत में वायु नील रूप वाला तो दूसरा मत वाला कहेगा की आप पंचीकरण प्राते आकाश में तो रूप मानते ये उचित नहीं है। दो मत है यहाँ दो मत है तो अब जब नील रूप वाला है तब तो भी प्रत्यक्ष मानते, और रूप रही, तो तो रूप रही थे तब भी प्रत्यक्ष मानते कौन आकाश यदि कहे रूप रहित है तो चुख प्रत्यक्ष कैसे होता है क्योंकि नियम है रूप वाले पदार्थ का चुप प्रत्यक्ष होता है तो रूप रहित आकाश का चाकू प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है इसका उत्तर क्या दिया जाता है जैसे रूप रूप का रह प्रत्यक्ष होता है वैसे रूप रहित आकाश का चाकू प्रत्यक्ष होता है वो कहेंगे कि यदि ये कहेंगे कि यदि नियम हो रूप वाले पदार्थ का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तब तो रूप का चाकू प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए नहीं यदि ऐसा कहा जाए रूप वाले द्रव्य का ही चाकू प्रत्यक्ष होता है तो रूप का प्रत्यक्ष क्यूँकी वो स्वर्ण रूप वाला रूप वाले का ही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नियम माने तो रूप का प्रत्यक्ष हो पाएगा क्योंकि रूप, रूप रूप वाला नहीं नहीं है, है ना नहीं। तो फिर ऐसा नियम तो नहीं कह सकते रूप वाले का ही प्रत्यक्ष होता है मतलब रूप नहीं रूप का जैसे प्रत्यक्ष होता है वैसे रूप नहीं आकार का प्रत्यक्ष होता है इस पर यदि ऐसा कहना चाहे कौन जो आकाश का प्रत्यक्ष नहीं मानते है वे कहते हैं कि हम तो अपने अनुभव के आधार पर रूप का चाक्षू प्रत्यक्ष मानेंगे दूसरे का नहीं मानेंगे तो ये कहेंगे हम भी अपने के आधार पर आकर प्रत्यक्ष है ना यदि कह रूप वाले का प्रत्यक्ष होता है तुम्हारा नियम रूप में ही नहीं घटेगा तुम्हारा नियम यदि ऐसा कहना चाहे रूप रहित गुण का चक्षुप्रत्यक्ष होता है रूप रहित गुण का और रूप रहित द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसा कहें तो कहे कोई वेद वाक्य है क्या बोले हम भी ऐसा कह सकते हैं कि जैसे रूप रहे तो गुण का जागु प्रत्यक्ष होता है वैसे रूप रहे द्रव्य का भी जागुप प्रत्यक्ष होता है भोगे बल का बस नहीं क्या है भेदवाक्य तो छोड़ा है वो तो करोगे तो युक्ति को तो युक्ति से उत्तर दिया जाता है अब ध्यान देना अब कहते हैं कि आकाश में पक्षी उड़ता है तो ये तुरंत आकाश पक्षी के उड़ने वाले पक्षी के अधिग्रहण रूप से तुरंत आकाश की प्रती होती है नहीं होती है जो लोग कहते हैं आकाश पक्षी नहीं है उनके अनुसार आकाश अन है आकाश क्या है तो अनुमान करने के लिए क्या चाहिए हेतु का ज्ञान हेतु का ज्ञान चाहिए व्याप्ति ज्ञान चाहिए पक्ष धर्मता चाहिए सब चाहिए तो झटित आकाश का बोध और झटित बोध होता है इसका मतलब वो अनुमति ज्ञान कैसा ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है तो आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं इसमें बताया जाएगा काल का भी प्रत्यक्ष होता है कहते हैं ना ये इस काल में कि इस इस काल में ये व्यक्ति आया है इस काल में ये है तो काल का प्रत्यक्ष तो मीमांसक भी मानते हैं मीमांसक मत में षडेंद्रीय वेद काला छह इंद्रियों से काल का सभी इंद्रियों से काल का प्रत्यक्ष होता है वो वा भी मानी जाती है इस काल में ये घट है इस काल में ये व्यक्ति आया तो काल का प्रत्यक्ष तो अनुभव है उसमें कोई संशय भी पर यह नहीं होता है तो ये काल का भी प्रत्यक्ष यहाँ मानते भी काल का प्रत्यक्ष माना जाता है पति बात आगे आएगी। काल, काल का अनुरूपण काल तो वेदांत व्यसा वगैरह में काल का विचार नहीं आता है नहीं आता है ना? ए? क्या? क्या पढ़ते हैं आप नहीं उसमें ग्रंथ में नहीं है काल का विचार ये मैं बता रहा हूँ आगे देखेंगे ये देखेंगे अपना पार्ट था बोलो कहा थाता सत्युन्य नाम का कहा सत्यु से रहित को काल कहते हैं सत्यु से रहित का मतलब कैसा कैसा सत्य बोलो हाँ ठीक है रस्तम से रही सत्व वाला कौन है और रश्तम, रश्तम सही थी से युक्त सत्व वाला कौन है और से युक्त सत्व से भी रही थे। है इससे बताएंगे रक्ष्मण को ठीक है एकदम चाउरिया काल प्रकृति के परिणाम का हेतु है तथा प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम का हेतु है है नाइए की ये जो भूत दृश्यमान है ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो ये भूत है ना ये क्या है है, ये फिर है जल है ये ये पृथ्वी आदि तत्व है क्योंकि तत्व जो है जो उत्पन्न हुए ना तो ये पृथ्वी आदि तत्व नहीं है ये तो क्या है उनके कार्य भौतिक पदार्थ है ये क्या ये हाँ ये मतलब ये पृथ्वी क्या है भूतों का कार्य है पंचभूतों के पंचीकरण से बनी है ना हाँ तो वो तत्व नहीं है वो तत्वी वो तत्व कैसे है होने पर हमारे सामने जो आए है ना वो तत्व नहीं ठीक है चौबीस तत्वों में इनकी गणना नहीं, नहीं है अच्छा जी तो प्रकृति और प्राकृतिक प्राकृत दिखाई दे रही है कैसी पदार्थ है प्राकृतिक पदार्थ है प्रकृति के कार्य को क्या कहेंगे प्राकृतिक प्राकृत और यह इनम से क्या लेना है यह कौन काल नपुंसक लिंग का प्रयोग क्यों किया क्योंकि बता सकते हैं सब तो कहा है ना क्या कहा है अचित्र विधम था ना पहले यह काल प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम का हेतु है कला तथा काष्ठा आदि रूप से परिणाम के योग्य है किस रूप से परिणाम होता है कला काष्ठा कला काष्ठा ये सब क्या पुरानी माप है हुँ? कला काष्ठ मुहूर्त अहोरात्र इन रूपों में इन रूपों में परिणाम के योग्य कौन है काल काल का इन रूपों में परिणाम होता है और क्या कहते हैं काल कैसा है नित्य है काल कैसा है अहम एवा अक्षय काला अहम एवा अक्षय का है अविनाशी अविनाशी अर्थात नित्य है अविनाशी का तो क्या अर्थ हुआ नित्य हो है ये ध्यान रखना आपको और क्या है आगे अब ये काल नित्य है और इसके आगे क्या बताया भगवान का शरीर है नित्य है और नित्य के बाद बताते हैं कि ईश्वर की लीला का परिकर है ईश्वर की, की लीला का परिकर है मतलब ईश्वर की लीला का सहायक है भगवान लीला किसी न किसी काल में ही करते हैं तो लीला का सहायक क्या हो गया इस दृष्टि से भगवान की लीला किसी काल में ही होती है तो लीला का सहायक कौन हो गया काल अवतार लेकर का लीला करना हो अथवा ये सब कुछ कार्यक्रम उत्पत्ति की लय भक्तों को मोक्ष प्रदान करना ये सत क्या उनकी लीला ही है तो सब किसी काल में होता है इसलिए लीला का सहायक कौन हो गया भगवान की लीला का सहायक है काल शब्द का प्रयोग देखो समय अर्थ में है मृत्यु अर्थ में है और मृत्यु की अधिष्ठाता देवता अर्थ में भी है जैसे कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु का अधिष्ठाता देवता अर्थ है यहाँ समय अर्थ है कहते यहाँ तो ये यह अलग अलग है ना काल शब्द समय को भी कहता है मृत्यु को कहता है और मृत्यु के अधिष्ठाचार देवता को भी कहता है जैसे मृत्यु सर भरस्याम ये किसको कह रहा है मृत्यु के अधिष्ठाचार देवता यमराज को कह रहा है है ना मृत्यु सर्वरसा सभी का हरण करने वाली मृत्यु नहीं हो रही ठीक है अहम एव अक्षया काला पर समय को कह रहा है तो अलग अलग ले रहेगा है ना समय का भी बोतक काल शब्द है मृत्यु का भी बोतक काल शब्द है और यमराज कभी का बोधक काल शब्द है तो काल शब्द अलग अलग हथो में होते हैं ये काल समय शब्द है यहाँ पर अब सृष्टि के पूर्व काल में एक था, तो पूर्व काल में सृष्टि हुई है तो यमराज है उस समय अच्छा और फिर किसी जब सृष्टि ही नहीं हुई है तो किसी की मृत्यु है क्या तो काल से समय ही लेना है वहाँ पर ठीक है ऐसा आगे देखेंगे नित्य है और ईश्वर की लीला का सहायक है और शरीर भूतमचा और भगवान का है। शरीर है शरीर होता है नियम में भगवान जिसका नियमन करते हैं वो क्या हो जाता है उनका शरीर शरीर का मतलब हस्तपाल आदि आकृति से ही मतलब नहीं है है ना नियम में वस्तु क्या मतलब है हाँ जैसे कि सब कुछ जगत सर्वम शरीरम थे रावण कहते वाल्मीकि रामायण सब कुछ भगवान का शरीर है पत्थर भी उनका शरीर है पत्थर में हस्त है क्या उनके द्वारा नियाम वस्तु उसमें बृह राणा को प्रसर में आता है यृथ्वी शरीरम यसे आपा शरीर तेजा शरीरम है ना उनके द्वारा नहीं जिस भगवान जिसके अंदर प्रविष्ट होकर के उसका नियमन करते हैं वो क्या हो जाता है उनका शरीर हो जाता है तो काल भी उनका शरीर है भगवान का अच्छा तो काल उनका शरीर है इसलिए हो, हो गया चलिए ए तद से क्या चल रहा है सत्य शून्य चल रहा है ना <द्वाण> सत्य शून्य से अन्य मतलब काल से अन्य <द्वाण> काल से अन्य अचित के कुल कितने थे बोलो कौन कौन कौन कौन <द्वाण> तो काल से अन्य दो दो अचित हाँ कि काल से भिन्न दोनों प्रकार का अचित दोनों प्रकार का अचित कौन कौन अचित हुआ शुद्ध सतो ये इससे भिन्न दोनों प्रकार का चित्र ईश्वर से आत्मनसा ईश्वर और आत्मा के जीव आत्मा मतलब ईश्वर और आत्मा के भोग्य भोगोपकरण तथा भोग भोगो स्थान होता है क्या होता है ये भोग्य भोगोपकरण और भोग स्थान होता है भोग्य भोगोपकरण और भोग, भोग, भोग, भोग स्थान दोनों कौन होता है बोलो सत्य हाँ दोनों प्रकार का चित्त है ना भोग के भोगोपकरण और भोग होता है दोनों प्रकार का और किसके लिए ईश्वर के लिए और जीवात्मा के लिए पंक्ति लगा लो जिसे समझा देंगे तो दोनों चित्र काल सहित या काल से भिन्न एक अन्य काल से भिन्न दोनों प्रकार का चित्र ईश्वर और जीवात्मा के लिए ईश्वर से आत्मना चाह ईश्वर से क्या आत्मना ईश्वर और जीवात्मा के लिए भोग के तथा भोग स्थान रूप होता है इसको संक्षेप में समझो आप ये जो क्या है मिश्र सत्व है ना तो भोग के क्या है शब्दादी विषय और रोटी दाल चावल ये सब क्या है ये सैया वस्त्र ये सब कैसे पदार्थ है के पदार्थ हैं तो भोग भोग्य पदार्थ भोग्य रूप कौन है भोग्य रूप से कौन है आपके सामने को, नहीं, कौन क्या मिश्र सत्व भोग्य तो मिश्र सत्य आपका भोग्य बन गया है और भोग कौन है इंद्रिया भोग के साधन कौन नहीं तो भोगोपकरण क्या है भोग भोगोपकरण रूप इंद्रिया वो क्या चीजें शक्ति में है और भोग के स्थान जीवात्मा कहाँ रहकर भोग करती कर, है भोग कहाँ रहकर करती है शरीर में रहकर करती है तो भोग का स्थान करीब हो गया और किसी न किसी लोक में पृथ्वी लोक में किसी कमरे में किसीवन में तो वो सब क्या है लोक और शरीर क्या बन जायेंगे भोग के स्थान भोग के स्थान नये में कहते हैं ना श्रीदा आत्मा भोग होता है राय अथवा कहीं कहीं सुख दुख का अनुभव होगा आएगा और कहीं पर ऐसा अस आएगा ना अनुभव मातु को भोग कहेंगे संसारी जीवों का भोग क्या है सुख दुख का अनुभव और अस धातु की शर्त में है अस भोजन है तो थी। थी सो श्रुते सर्वान काम साहणा विपस्थितें थी सो ये मुक्त का प्रकरण है नो श्रोते सर्वान काम साहणा विपक्षिता करते सर्वज्ञन विपक्षिता ख्याल है तो सह ब्रह्मणा विपक्षिता विपक्षिता ब्रह्मणा सह मतलब सर्वज्ञन ब्रह्मणा सा की सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ साथ सोशनते सर्वान कि का सर्वान कामान अश्नुपक्षिता ब्रह्मा सह सर्वानुते वह सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ उसके काम है ना वह काम करके क्या है काम का अश्नुते मतलब क्या है कि भोग करता है भोग करने मतलब अनुभव करना मुक्त का प्रकरण है ना तो किसका किसका का किस करता है तो बताते हैं कि सर्वज्ञ ब्रम्ह के साथ काम का अनुभव करता है सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ काम काम क्या है काम्यंत की कामां जिनकी कामना की जाती है उसे क्या कहते हैं काम कामना का विषय इच्छा का विषय तो भक्त जैसे भगवान का अनुभव करने की कामना करता है वैसे भगवान की करुणा दया उवासल इत्यादि गुणों की भी अनुभव करने की कामना करता है वो चाहता है ना भक्त की भगवान उसे पिता की तरह करे है ना पिता की तरह करुणा करें तो काम करते क्या है वहाँ पर कल्याणकार तो अंतु में है अस भोजन भूकर्त में है वह सर्वज्ञ के साथ कल्याणकार का गुणों को भोगता है तो भोगना का क्या अर्थ है यहाँ पर अनुभव करना क्या है संसारी जीवों का भोग क्या है सुख दुख का अनुभव और मुक्त का भोग क्या है परमात्मा का अनुभव क्या है परमात्मा का इस बात को देना। भोग अलग अलग होते हैं है ना अब एक तो तटस्थ जिसको भी भोग कह देते है ना तटस्थ भोग सुना है आपने वो तटस्थ भोग संसारी जीव का जो उपेक्षात्मा सुख दुख का अनुभव हो गया और सुख दुख के बिना भी अनुभव होंगे तो नहीं होंगे नहीं समझे आप भाई कोई अनुभव सुख होता है कोई अनुभव दुख होता है लेकिन तटस्थ अनुभव होते कि नहीं होते जैसे मार्ग से चलकर आते हैं मार्ग में कितने पत्थर पड़े होते हैं कितने कांटे पड़े रहते हैं तो उनको और आप उनको देखते है कि नहीं देखते हैं यदि उनका अनुभव ना हो तो दुर्घटना हो जाएगी चोट लग जाएगी पर उनसे कुछ सुख होता है क्या कुछ तो तटस्थ है कि नहीं आपका तटस्थ भी अनुभव है लेकिन प्रसिद्धि उसकी है सुख दुख के अनुभव ही वो की प्रसिद्धि जाता है लेकिन एक वो वैसा भी है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि ज्ञान मतलब उसको तो ज्ञान सामान्य कहेंगे क्या कहेंगे और सुख दुख के अनुभव को लेकर के भोगता सुख दुख के अनुभव को लेकर भोगता कौन संसारी जी बात तो। नहीं अब उसमें तैतरियों में आता है अहम अन्नम अहम मालूम है अहम मुक्ति जी मुक्ति जीव का प्रकरण है मुक्त आत्मा का प्रकरण है वो कह रहा अहम अन्नम अन्न अन्नम जो खाया जाए या जिसका अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं अन्य तो अपने को अन्न कह रहा है भगवान जो है ना भक्त को देखते कि नहीं देखते तो भक्त क्या है भगवान के द्वारा अनुभाव्य है भक्त भगवान के द्वारा तो वहां तो अपने को क्या कह रहा अन्नम चलो मैं भगवान का अनुभाव भी हूँ भक्त भगवान को देखते भगवान भक्त को देखते अन्नादा भी है ना अन्न मद अन्नादा की मैं अन्न खाने वाला हूँ मैं अन्न का नो करने वाला हूँ तो अन्न शब्द वहां परमात्मा के लिए है कि मैं परमात्मा का नो करने वाला हूँ अन्नादा का वहां मनमै परमात्मा के द्वारा अनुभावी हूँ बात नहीं सुन ऐसा भी है असभक्षण है की मैं अनुभावी हूँ और वहां मनम की मैं परमात्मा के द्वारा अनुभावी हूँ वहां मन्नादा की मैं अनुता भी हूँ किसका अनुता हूँ परमात्मा का दो दूसरे को देखते हैं तो अनुभव की कही हो जाती है सुरंगानुसार वहाँ सुख वहाँ ऐसा प्राप्त कोई दुख है क्या मुक्त कोई या भगवान को नहीं है ना वो तो आनंद रूप परमात्मा जी वो कर रहे हैं उनका तो सब तो आनंद रूप ही ऐसा अलग अलग देखने काम रूपी अनुसंसरण वहाँ पर है इच्छानुसार रूप धारण करके है ना गायन अस्ते गान करता है मुक्त जो है इच्छानुसार रूप धारण करके अभिषरण करता है सफर्रीछ को घिस है वह परिताभितरण करता है सर स्वराट या कर्म वर्ष होता है कर्म नहीं हो जाता है अच्छा जी तो यहाँ पर तो अब इसको बताते हैं देखो दोनों प्रकार का अचित दोनों प्रकार के अचित में पहले आप मिश्र तत्व को समझेंगे प्रकृति को प्रकृति जीवात्मा के लिए भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप होती है इस बात को समझिए है प्रकृति जीव के लिए प्रकृति किस जीव के लिए होती है बद्ध जीव के लिए क्या होती है भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप होती है तो ये बद जीव के लिए प्रकृति भोग्य होती है तो बोलो कैसे भोग्य होती है भोग्य क्या है नहीं अलग अलग बोलो ना भोगोत्न होता है तो भोग्य क्या बनता है वहाँ पे शब्द आदि शब्द स्पर्शादी विषय और अन्नपान आदि शब्द पान आदि सब, सब क्या है भोग्य है देखो आगे लिखा है भोग विषय भोग्य क्या है हाँ भोग्य विषय है भोग शब्द पर शुरू और क्या है कि ये खाने पीने के साथ खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ ये सब क्या हो गए भोग हो गए और भोगोप चक्षुरादि क्या भोगोप चक्षुरादि करणानी चक्षुरादि करणाली मतलब चक्षुवादी इंद्रियां चक्षु आदि इंद्रिया क्या है ये भोग की साधन है भोग की तो और इतना लगा और भोग के स्थान क्या है चतुर्दश भुवन और चार सर्वेदेहा कि कर्मानुसार प्राप्त होने वाले सभी लोक और सभी देह जो मिल जाए कोई ऐसा जा, नियम तो नहीं है कि, कि भोग स्थान है किसी भी शरीर से भोग होता है कुछ में। और किसी भी लोक में जा सकता है कर्मानुसार तो कर्मानुसार प्राप्त होने वाले चतुर्दश भुवन और सभी शरीर भोग के स्थान है हाँ। तो यहाँ जो बताया गया भोग भोगोपकरण भोग स्थान रूप कौन अभी जो बताइए मिश्र तो सत्व है क्या है मिश्र सत्व केवल बोला जा रहा है यहाँ पे ये जो पंक्ति मिश्र सत्व के लिए है और किसका भोग भोग का स्थान नहीं नहीं केवल संसारी जीव का भगवान की भोग भगवान का जो है ना भोग है। भगवान का अनुभव करण निरपेक्ष है समझा भगवान का अनुभव कैसा है तो उनके भोग का ही उनका ये जो है ना ये केवल किसके लिए बताया गया हां संसारी जीव का भोग भोगोपकरण भोग स्थान रूप कौन है हां बोलो तो भोग के क्या है शब्दादी विषय भोगोपकरण और भोग स्थान भुवन और सभी देश और भोग भोगोपकरण और भोग स्थान रूप कौन सा आशित होता है इन तीनों रूपों में कौन आया है मिश्र शक्ति भोग्य है मिश्र शक्ति क्या है भोगोपकरण है और मिश्र क्या है भोग स्थान है लग गया हाँ शब्दादि विषय है अन्नपानादि भी विषय हैं, लग गया तो ये मिश्र सत्तु ये संसारी जीव के लिए इस प्रकार भोग भोगोपकरण भोग स्थान रूप हुआ है और ऊपर जो है दोनों सत्तु को बता दिया और जीव ईश्वर दोनों के लिए कह दिया पर यहाँ पर एक ही आता वर्णन है ना तो और हमारी तरफ से सुन लो ग्रंथ में एक का ही वर्णन किया है तो एक का ही वर्णन किया है तो दूसरा हम आपको बताई देते हैं देखना कि भगवान जब रामकृष्ण आदि अवतार लेकर यहाँ नर लीला करते हैं रामकृष्ण आदि अवतार लेकर के जब क्या करते हैं तो नर लीला करते हैं तो सब काम वो लीला से ही करते हैं जो दुखी होते हैं वो कैसे दिला। दिला। लीला से किसी का संघार करते हैं तो लीला से वो अपने संकल्प से ही असुरो का संघार कर सकते हैं है ना तो संकल्प से संघार ना करके बड़े बड़े प्रयास करते हैं क्यों लीला से लीला लीला क्यों करते हैं कि उसका गान करके भक्त लोग संसार सागर से पार हो जाए पता ही सोच नहीं फिर भगवान ऐसे भक्त भग, ऐसी लीला ना करें तो फिर ये जो रामायण भागवत ये सब जो चरित्र है कथा ये सब हो पाएगी तो इसके जो लीला के चिंतन से लीला के गान से जो लोगों का उद्धार होता है वो यही हो पाएगा है ना तो भगवान जो कुछ करते हैं अवतार लेकर सब करते हैं लीला से करते हैं भगवान श्री राम कृष्णा जी अवतार लेकर लीला करते हैं तो लीला से ही क्या है कि जीव के समान उनके भी शब्दादि भोग्य हो जाते हैं अब सबरी ने क्या है उनको बेद अर्पित किया तो भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया हैं? भगवान का भोग हो गया और गिदुर ने केला का छिलका दिया हो गया ना भोग्य तो जब तो ये भी भगवान का भोग्य बन गया ना भगवान उतार लेते हैं तो जीव के समान उनके भी भोग्य बन जाते हैं लीला से वो क्या है गीता में है ना पत्रम पुष्प फलन तो यानी हत्या परीक्षती राम भक्ति प्रतम असनानी मैं खाता हूँ भगवान कहते हैं लोग कहते हैं भगवान नहीं खाते हैं आप ये लोग है ना खाते भी, पीते भी है विग्रह विशिष्ट होकर भगवान खाते हैं और विग्रह के बिना स्वरूपता नहीं खाते हैं पर खाते कौन है भगवान ही खाते हैं कौन खाते हैं हाँ जड़ शरीर नहीं खाता है चेतन परमात्मा ही खाते हैं खाना मतलब क्या है गल विधाधा संयोगानुकूल व्यापार वो शरीर सही रहोगा तो, तो खाने वाले कौन होंगे भगवान परमात्मा ही खाते हैं परमात्मा ही पीते हैं खाते पीते नहीं है ये तो पत्थर रहे लोग पार्श्व पत्थर रहे लोगों का है कभी उनको भगवान के दर्शन में भी नहीं हो सकते थे लोगों ना को ना कोई अनुभव हो सकता है नस्तिक जैसा ही है नास्तिक भी तो कहते हैं भगवान कोई खाते पीते हैं फलतू तो पूजा पाठ लोग करते रहते हैं तो भगवान कहीं खाते है वही नास्तिक कहते हो वही शास्त्र पढ़ कहते। वो क्या अंतर हो गया दोनों में अंतर क्या हो गया नास्तिकों की भाषा बोलने तो है ये छद में नास्तिकवाद है ये तो, तो ज्यादा भाव हो जाती भगवान अवश्य बहुत सी ऐसी बातें है की सामान्य जो है निकृष्ट लोगों में होती है वो पढ़े लिखो में आचरण में आ जाती है तो उस आचरण से कल्याण होगा क्या कभी कल्याण नहीं होगा सब तो तो भगवान खाते अच्छा उतना भाव चाहिए उतना ऊंची स्थिति चाहिए ऐसा तो इसको तो पढ़ लिख कर के तो नास्तिक जैसे ही बन गया आदमी फिर तो, तो ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा दंड के भागी हैं भगवान के दरबार में क्योंकि तो जो तो पढ़ करके एक क्या है कि अभी भी एक मूर्ख आदमी अपराध करे एक शिक्षित अपराध करे तो ज्यादा निंदित कौन होता है और जो कुछ जानता ही नहीं है तो वैसे ही जो वह पढ़ लिख करके अपराध करते हैं एक बिना पढ़े जो जिनको नास्तिक लोग में कहते हैं वो अपराध तो पढ़ा लिखा, लिखा ही ज्यादा पाप का भागी है भगवान के यहाँ उसको खूब नर्क जाना पड़ता है एक भारती हरिशन्द्र का नाटक है तो मैं उसका नाम भूल गया पहले पढ़ा था उसमें ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है वो कहता है मैं तो ब्रह्म हूँ मैं तो मुक्त हूँ उनको कुछ नहीं होगा यमराज बोल है तुमको चलो पहले ही तुमको हम सूर्य चढ़ा रहे हैं तुमने आकरण क्या किया है तुमने आकरण किया क्या है कहने से क्या होता है बहुत बढ़िया लिखा है भारतीय भविष्य ने एक इसी प्रकार का नाटक नाम नहीं याद आ रहा है वो हिंदी का है हिंदी साहित्य के बड़े लेखक अभी माने गए हैं तो वाले थे का घर था उनका बहुत ही थे हम्म तो अब जब हम बता रहे है ना कि यह मित्र सब तो जीव के भोग भोगोस्करण भोग स्थान बता रही अब ईश्वर का समझो ईश्वर का कैसे जब भगवान लीला तक से अवतार लेते हैं ना तो जीव के समान उनके भी भोग्य बन जाते हैं जीव के समान उनके भी भोगे बन जाते हैं तो भोग्य हो गए ना सब अवतार खाने में कब भोगे हुए अच्छा अब भोग के उपकरण की बात समझो ये मानते हैं कि भगवान का जो है ना ये अनुभव भगवान का भोग इंद्री सापेक्ष नहीं है इंद्री सापेक्ष नहीं है तो उस स्थिति में भोग के उपकरण क्या होंगे भगवान के तो जैसे जिस पात्र में भगवान को दूध पिलाया तो दूध क्या हो गया उनका भोग्य हो गया और भोग्य का आश्रय कौन हो गया भोग को किसमें रखा आपने गिलास में तो गिलास क्या बन गया भोग का उपकरण भोग का उपकरण बन गया उसी से तो आपने उनको अब कित किया उसी से अब देखना जैसे पुष्पमाला को भगवान ने स्वीकार किया तो पुष्पमाला क्या हो गई भगवान का भोग्य हो गया और पुष्पमाला जिस कई थाली में किसी में लेकर के आप गए वो क्या बन गया उनका भोग का पुष्पमाला को भगवान ने भोग लिया भोग कर लिया मतलब उसको स्वीकार कर लिया भोग तो भोग भोग का आधार ऐसा समझेंगे, और स्थान समझ लेना कि अवतार काल में वृंदावन, चित्रकूट ये सब क्या है उनका भोग का? ये अनुभव करने का स्थान है सुख दुख का अनुभव भोग यहाँ नहीं है अनुभव क्या है यहाँ पे परमात्मा का परमात्मा का भोग क्या ये सब अनुभव है तो अवतार काल को लेकर हमने क्या बताया भोग भोगोपकरण भोग स्थान क्या हुआ मिश्र शक्तु अवतार काल में भगवान का भोग भोगोपकरण भोग, भोग स्थान क्या हुआ विशक्त हुआ और गोपियां तो उनको रोज दो मक्खन में खिलाती थी भोग होता था ना भगवान का सब होगा और भोगोपकरण जिन दोनों में पत्तों में पात्र में देंगे भोगोपकरण हो भोग। गया भोग का स्थान गोकुल वृंदावन सब हो गया और देखो अर्षावतार को देखो अर्षावतार एक भगवान जो है ना अर्चावतार कहते हैं भगवान के जो तो मंदिरों में मूर्तिया विराजमान है यह क्या है भगवान की अच्छा। ये साक्षात नारायण है साक्षात भगवान ही है साक्षात क्या है ये भगवान, भगवान ही है जब मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है ना तो भगवान का आवाहन किया जाता है तो भगवान अपने बैकुंठ धाम से दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट आते मतलब क्या है भगवान दिव्य रूप से आते हैं भगवान श्री कृष्ण रूप से आएंगे नारायण चतुर्भुज रूप से आएंगे तो भगवान का शरीर कैसा है में है ना अप्राकृत है तो अपराकृत शरीर वाले भगवान आते हैं और इस मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं अपराकृत शरीर वाले भगवान आते हैं और इस मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं तो इस प्रकार मूर्ति भी उनका शरीर बन जाती है मूर्ति भी क्या बन जाती है उनका शरीर बन जाती है ना एं तो वो भी क्या है कि जैसे कि पिता का लोग सम्मान करते हैं तो वहां पर जो सामने दिखाई देता है पिता ही तो माना जाता है शरीर वाला तो वही तो मंदिरों में जो मूर्तियां आए साक्षात भगवान है सब सब है ये में। ये ये ये में कोई अब उपासना मूर्खों का काम है है ना सनातन धरो में ये जो उपासना है ये सब भगवान की प्रतीको उपासना नहीं है तस्वीन तदबुद्धि नहीं है इस बात को बराबर ध्यान रखना ये बहुत स्थूल मती वालों का ये काम है नातिक बलों ने सब प्रचार कर दिया प्रतीको उपासना का ब्रह्म सूत्र में जो कहा गया है वो अलग दृष्टि है वो तो अन्नम ब्रह्म की उपासित हमने एक दिन बताया था वो प्रतीक प्रतीक उपासना उपासना है ये उपासना है तो अब देखना अब देखो ये भोग स्थान हम बता रहे हैं अवतार काल में बता दिया अब अर्चावतार का देखो अर्चावतार का देखना मंदिरों में जो भगवान को अर्पित किया जाता है श्रद्धा भक्ति से सब तो भगवान स्वीकार करते हैं ना है चाहे दूध मेवा हो रोटी हो दाल हो सब क्या हो गया उनका हम्म हो गया मिश्र शक्ति ये क्या कि है कि मिश्र शक्ति तो है हैं? मिश्र शक्ति बहुत भक्त जो है ना खिलाते हैं वृंदावन के लोगों को बहुत भाव है बहुत भाव है ऐसा सुनने माया राघवानंद कहते कहीं की किसी का ऐसा भाव था किसी गांव में रहने वाली महिला का तो वो भगवान खाने आते हैं वो ताला लगा देती थी बाहर और मक्खन को रख देती थी इसे करके और मक्खन में क्या की बिल्कुल उंगली के निशान बने रहते लगा जिसे निकाला हुआ है भावगत भगवान निकल कर खा लेते हैं खबर चाहता तो खाते ही है मंदिर में ले जाए भावना है आपकी तो स्वीकार करते ही है वो तो बोलते हैं भगवान राघवान करते हैं और गये ये एक महात्मा और का कोई घटना घटती है ऐसी अभी भी ऐसी घटनाएं घटती है, है तो ये जैसे की नामदेव का दूध पिया तो दूध क्या बन गया उनका भोग है तो दूध का भोग किसने किया परमात्मा ने भोग मतलब अनुभव भोग का मतलब क्या है अनुभव ये ना सब प्रकार का तो दूध को भोग भगवान ने और भोग का उपकरण क्या हो गया उनका पात्र विशिष्ट भगवान होने पर भी उनका है। तो अब क्या, हो गया ये? भोग का क्या हो गया पात्र हो गया और भोग का स्थान वो जिस मंदिर में जिस लता में जिस कुंज में जिस वन में भी राजते हैं भोग स्थान हो गए इस दृष्टि से एक अर्चावतार और एक क्या है अवतार दो को लेकर के मिश्र क्या बन गया भोगोपकरण हो भोग स्थान बन गया अंतर कहा या भोगोपकरण की कि ज्ञान उनका इंद्रिय निरपेक्ष है, है? है।, है। धारणा तो बिल्कुल नास्तिक की कोटी में खड़ा कर देती है पढ़ लिख कर अच्छा बोलना पढ़े लिखे अच्छे है और देखेंगे आप तो मिश्र सत्व बन गया ईश्वर और जीव का भोगोपकरण और भोग स्थान अब क्या बचा शुद्र सत् क्या बचा शुद्ध सत्य में फिर दोनों को देखो शुद्ध सत्य में भी हम पहले आपको जीवात्मा को दिखाते हैं तो जीवात्मा जो है ना भगवान का दर्शन करता रहता है है ना तो भगवान क्या हो गया उसके नहीं। नहीं। हो क्या हो गया सबका अनुभव करता है ध्यान रखना सर्वज्ञ है दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का परमात्मा के अनंत कल्याण गुण गणों का अनुभव करता है तो परमात्मा स्वरूप परमात्मा का दिव्य मंगल विग्रह उनके गुण ये सब क्या बन गया उसके संक्षेपिग्रह भोग श्री श्री परमात्मा है ना परमात्मा तो स्वरूप तो क्या हो गया है अब रही बात भोग का उपकरण तो जैसे भगवान का ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है तो मुक्त का ज्ञान भी इंद्रिय निरपेक्ष है तो भोग का उपकरण इंद्रिया नहीं तो भोग का उपकरण क्या है कि मान लीजिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं त्रिपाद विभूति में वैकुंड में भगवान के क्या है कि पुष्पमाला भगवान पहने हैं भगवान चंदन लगाए हैं तो चंदन को देख करके या पुष्पमाला को देख करके भगवान की ओर ध्यान आकर्षित हुआ ना कभी कभी किसी वस्तु को देखकर ध्यान जाता है वो क्या है तो फिर वो क्या बन जाता है चंदन और माला आदि उनके भोग का उपकरण भोग का साधन बन जाता है उसको देख ही भोग किया ना भोग का मतलब क्या है अनुभव दर्शन अनुभव या तो भगवान पर चंदन माला आदि सब क्या बनेंगे उसके भोग के उपकरण तो भोग का स्थान जिस स्थान बैकुंठ के या वो लोग स्थान पर रह करके उसने दर्शन किया भगवान का वो क्या बन गया भोग का तो भोग भोगोकरण भोग स्थान ये कहाँ का बता दिया शुद्ध शत्रु जीव के लिए है।, है ना वहां जीव को नित्य और मुक्ति के लिए ना अब भगवान का भोग भोगोकरण भोग स्थान देखो वहां पर भगवान को वहां भी दे, देखिए ब्रह्म सूत्र में दो पक्ष है द्वादा साहब तुम्हें साहब तुम्हें अत आह की मुक्त की शरीर इंद्रिया होती हैं और नहीं होती हैं दोनों पक्ष मांगे हैं व्यस्त में दोनों पक्ष है तो अब देखो कि की भगवान के दर्शन के लिए तो शरीर की जरूरत नहीं है दर्शन तो इंद्रिय निरपेक्ष है पर भगवान की सेवा के लिए शरीर की अपेक्षा है भगवान की आरती करनी है नैवेद्य अर्पित करना है चंदन लगाना है पुष्प्य हर अर्पित करना है तो इन क्रियाओं के लिए क्या चाहिए सफेद दर्शन मात्र के लिए शरीर नहीं चाहिए क्रिया तो शरीर की होगी इसलिए दोनों पक्ष हैं मुक्त के शरीर होते हैं और नहीं भी होते हैं ये कहा त्रिपाद्यभूति की बात है।, है सब भगवान की इच्छा की है कि कैसे रखें तो शरीर युक्त करें शरीर रहित करें तो वनभों में कोई बाधा नहीं है तो मुक्त और नित्य जब भगवान को पुष्पहार अर्पित करते हैं नहीं नैवेद्य अर्पित करते चंदन अर्पित करते तो ये सब उनके क्या बन जाते हैं चंदन आदि भगवान के और भोग और भोगोपकरण भगवान का भोग तो इंद्री निरपेक्ष है तो जिस पात्र में चंदन माला सब रखी जाती है वो क्या बन जाता है भोग का उपकरण और भोग स्थान भगवान जहाँ विराज रहे हैं अपने मंडप में भी रहे हैं अपने आसन पर भी रहे हैं तो वो सब क्या बन जाता है भोग का स्थान बन जाता है तो इस प्रकार दोनों को समझ लो यहाँ आगे जो वर्णन किया है पहले तो दोनों भी बुटियों को दोनों का भोग भोगोत्न भोग स्थान बताया और आगे केवल मिश्र तत्व का जीव के लिए बता दिया और से नहीं बताया तो मैंने आपको बता दिया चलो आगे आगे तो नहीं सुना सब खाते हैं भगवान बहुत लोग ऐसे भक्त भगवान नहीं खाएंगे तो भक्त खाएगा ही नहीं ऐसे भी बहुत उदाहरण है विजय कृष्ण गोस्वामी के घर में था कि भगवान की रसोई बनती थी भगवान पाते थे और जब ऐसा मालूम हो जाए किसी दिन कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया है मालूम हो जाता तो उनके घर के लोगों को बड़े भाव वाले थे तब कोई अपराध हो गया है भाव में कोई कमी हो गई बनाते समय भगवत चिंतन होना चाहिए विषय चिंतन संसार चिंतन नहीं होना चाहिए तब फिर दोबारा चौका लगा करके बहुत से रसोई महाराष्ट्र में शायद लगाने की रीति नहीं होगी उड़ीसा में है बढ़िया साफ सुथरा करके गोबर मिट्टी से लीपा जाता है हर दिन, उसके बिना रसोई नहीं बनती है <laughs> तो बढ़िया चौका लगा करके साफ करके फिर हरी हम जपते हुए फिर बनायेंगे फिर भी नहीं स्वीकार किया फिर बनाएंगे भगवान स्वीकार दे, भगवान नहीं पाएंगे तो भक्ति भी नहीं पाएंगे स्वीकार स्वीकार करते हैं भगवान नहीं पाते बात नहीं भगवान पाते है सभी शरीर ही क्यों मिला है ये भगवान का भजन करने के लिए भगवान की सेवा के लिए विशेष मिला है और क्या काम है इसका लोग सोचते हैं इसमें तुम्हारा तो समय विकास चला जाता है और सभी भगवान भगवानगन वो कर लो या विषयगन वो कर लो भगवानगन वो करना है तो फिर सब चाहिए कई कई बार वहाँ बनाना पड़ता था पंडित गया प्रसाद जी थे में नाम सुना है गया प्रसाद जी थे उनका जीवन तो बहुत विलक्षण था ऐसे आज के युग में ही नहीं जैसे। वो तो एक बार कोई लाया वृंदावन से बोले ठाकुर जी का प्रसाद है छप्पन प्रकार के बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ सब ले आया राठ में सेठ ले आया चले गया सेठ पंडित जी ने कहा अपने पंडित जी के यहाँ जो रहते थे साधक देखो गाय कुत्ता कोई हो तो खिला दो नहीं तो मिट्टी में उसको गड्ढा करके मिट्टी बंद कर दो साधक को बहुत बुरा लग गया तो पंडित जी का यह स्वभाव था इब्रजवासियों के घर से रोटी के टुकड़े आते थे उसको भी खुद खाते थे अपने साधकों को खिलाते थे और जो दर्शन के लिए माल मिठाई लेकर आते थे वो आने जाने वालों को बांट देते थे, थे अपने साधकों को मिठाई माल कभी नहीं देते थे रूखा सूखा खिलाते थे उसको लग गया कि पंडित जी के पास माल तो फूगाता है पर कभी भी कुछ खाने को नहीं देते उनको सूखी सूखी का उनकी देते हैं और ये कई दिमाग हो गया इनका कहते मिट्टी में बंद कर दो उसने खा लिया वो खा लिया तो उसी अनुभूति खत्म हो गई जो ध्यान साधना लग जाता था ध्यान लग जाते था, भगवान के दर्शन होने लगते थे वो ध्यान उनका लगा नहीं तो पंडित जैसे आकर रोया बाद में तो लग लगे हमारा तो भजन नहीं हुआ हमारा तो ले ले ले। तुमने खाया होगा मैंने तुमको मना किया था ये सब पाप का है है ना ये पाप का है ये बोर्ड भस्त करेगा इसीलिए तुम लोगों को नहीं देते हैं और रुखे सूखे टुकड़े खाओ किसानों के किसान लोग जो है ना आप अच्छा थे पेड़ों से अपेक्षा बड़े सज्जन है सेठ तो बहुत बड़ा चोर उत्सव होता है सेठ लोग जो तो दान करते हैं ये कितना शोषण करते हैं मजदूरों का वेतन कम देते हैं शोषण करते हैं टैक्स चोरी करते हैं सबसे बड़े पाकिबे तो थे सब तो ये दान देने वाला और वही सब अन्न में सब दो जाता है एक दिन कहते थे ऐसा सुना पंडित जी बैठे थे लोग दुखी हो गए उदास हो गए बोले आज भगवान किसी भी मंदिर में भोग नहीं है भोग रहे है। इतना जो है दो नंबर की कमाई लोग कर रहे हैं इतना मिलावट हो गई है कि आज के दिन ठाकुर जी कहीं मंदिर में भोग और रोग नहीं गए गरीब लोग घर में जो कुछ भगवान को दे रहे हैं प्रेम से उसको भगवान खा रहे हैं मिले गरीबों को खा रहे हैं मंदिर में आज कोई पवित्र चीज नहीं है ऐसा लोग बताते पंडित दे सकते रहे भगवान खाते बात नहीं है शुद्ध चीज हो शुद्ध शुद वस्तु हो भाव भी शुद्ध हो तो भगवान खाएंगे नहीं खाएंगे ऐसी बात नहीं है ये बात तो स्वामी शंकरानंद जी कहा करते थे आश्रम के अन्य को वो गणिकांड रहते थे गणिकांड समझते हैं क्या हुआ वो कहते थे आश्रम का स्वामी संतरा जी वो कौन कर कहते थे बोले भगवान को पाना है तो इससे बोले वाला भगवान मिलने वाले नहीं वो कहते थे वो कहीं पहले रहते थे बताया हमीर नहीं हमीरपुरी शायद हाँ हमीरपुर या कानपुर हमीरपुर जिला बताते रहते थे तो वहाँ इतना भोजन क्या बनाते थे दाल और रोटी अरहर की दाल समझते हैं तुवर की दाल और रोटी दाल में हल्दी राम रस के अलावा कोई मसाला नहीं डालते थे इस बोले इस भगवान को भोग लगाते थे इतना बढ़िया लगता था स्वाद आता था खूब साधना चलती थी ऐसे ऐसी अनुभूतियाँ होती थी विलक्षण और बताए कि यहाँ इतना अच्छा अच्छा भोजन मिलता है परमार्थ में यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता स्वामी जी कहते तो उनका नियम था वहाँ जब रहते थे कि एक दिन का एक आदमी उनको आटा डाल लेके जाता था तो वो उसको रोज बनाते थे अपने हाथ से बनाते थे भगवान को भोग लगा कर पाते थे किसानों का गांव था किसानों के खेत कटने का समय आ गया किसान बोले कि स्वामी जी अब तो हम चाहते हैं कि पंद्रह दिन का आटा इकट्ठे आपके पास रख दे क्योंकि अब हम लोगों के खेत कटेंगे तो काम में लगे रहेंगे अब दिन तक तो, तो नहीं कर पाएंगे स्वामी जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे यहाँ से कि हम तो संग्रह नहीं करेंगे हम तो सन्यासी हैं सन्यासी का काम कल के लिए रखना नहीं <laughs> उन्होंने बोला हम तो चल देंगे यहाँ से तो एकदम चले जाते हैं तो स्वामी जी कहीं कहीं वो चलने लगे तो सब गाँव वाले रोने लगे बोले हम तो सन्यास धर्म अपना नष्ट नहीं करेंगे स्वामी जी बोले हम तो सन्यास धर्म को तो नष्ट नहीं कर अगले दिन को लेकर के और सब रोने लगे बोले ऐसा है हम कुछ उपाय निकालते हैं सब ने मिलकर उपाय निकाला जिसका छेद कुटिया के पास होगा वही लेकर आया तो आने लगे रोटी तो बताते थे गरीबों खाने को कोई भोजन नहीं रोटी दाल नहीं भोजन ठीक नहीं अरे भोजन यदि ईमानदारी का है तो वही साधक के लिए ठीक है यहाँ ये बदाम का जूस है मन चंचल होगा कुछ नहीं हो रहा थोड़ी रही भगवान खाते हैं इसीलिए हम बता रहे हैं आपको भगवान स्वीकार करते हैं करते हैं भगवान इसे कोई संदेह नहीं है है है जी और देखेंगे ये ये हो गया गया तो बद्ध जीव का भोग भोग स्थान बताया में ना और हमने अपनी तरफ से बताया भोग विषय है भोग के उपकरण चक्षुवादीकरण है भोग के स्थान चतुर्दश भुवन और सभी शरीर है बद्ध जीव के लिए है ना और ये देखना सु अचित कितने प्रकार का हुआ प्रथम कौन <laughs> है का तीन तीनों में तत्वम पहला अचित तत्व पहला अचित तत्व कौन है पहला अचित तत्व अधस्तनेन अवधिना युक्तम अधस्तनेन अवधिना युक्तम नीचे की ओर नीचे अवधि से युक्त है नीचे की ओर अवधि से अवधि मतलब सीमा शुद्ध तत्व ऊपर है प्रकृति मंडल से ऊपर क्या है शुद्ध सत् और शुद्ध तत्व के नीचे क्या है तो नीचे सीमा हो गई क्या हो गई ऐसा कहते हैं कि प्रकृति मंडल और त्रिपाद त्रिपादी के मध्य में गिरजा है दोनों की सीमा में क्या है गिरजा एक मानते है गिरजा एक नदी मानते हैं तो वो प्रकृति मंडल और शुद्ध तत्व के मध्य में प्रवाहित होती है और आती है कोसी थकीजा का वर्णन आया है क्या आपको ये अभी अभी ये इन नेत्रों से थोड़ा दिखाई देगी है। अभी तो ये ये, ये लोक ही पूरा नहीं दिखाई दे रहा है गिरजा जो प्रकृति मंडल के पर है वो देखने के बाद छोड़ो प्रकृति पूरी नहीं दिखाई दे रही है अभी ईश्वर वक्त दिखाई देता प्रकृति मंडल का बतन दिखाई देता है अच्छा और, और चलिए लोक पर ही जो क्षेर ये क्या है की ये क्षीर सागर छीर सिंधु बताया है पुराणों में ये सूरज समुद्र बताया दिखाई देता है तो प्रकृति मंडल की चीज ही नहीं याद हो रही है तो प्रकृति मंडल से पर की वस्तु कैसे जान लेंगे यही नहीं पता चल रहा है हु? हाँ वो तो मुक्ति जो है ना वहां से वहा नष्ट करते है उधर उठ जाते हैं वो तो प्रकृति मंडल से पर ही बताती है कौशित्री में सर उसको है ना प्रकृति मंडल से पर बताती है मुक्तों को दिखाई देते या किसी बहुत नवान करवा करके किसी ऊंचे साधक को दिखा सकते हैं जैसे की गोपाल बालकों को गोपो को उन्होंने अपने धर्म का दर्शन कराया ऐसा हो सकता है, है देखिए तो नीचे क्या है कि वो प्रकृति मंडल है नीचे क्या है तो नीचे तो असीमित नहीं हो पाएगा लगाइए कर्त इन तीनों में प्राथमिकम इन तीनों में प्रथम अचित तत्व अधिक है नीचे की ओर अवधिना युक्तम नीचे की ओर सीमा से युक्त है अवधि का सीमा नीचे की ओर सीमा से क्यों सीमा से युक्त है क्योंकि नीचे मंडल है चलिए परितनेन क्या अवधिना परित उपरितने परितन का अर्थ है चारो ओर परित क्या अर्थ है उपरितनेन क्या ऊपर चनेन और ऊपर की ओर चारों ओर और ऊपर की ओर अवधि से रहित है नीचे को छोड़ करके चारों ओर और ऊपर की ओर कैसा है वो अवधि से सीमा से वहाँ कोई सीमा है वहाँ चारों और ऊपर की ओर वही शुद्ध तत्व और कुछ नहीं दूसरा कुछ होता तो औधि होती ठीक है, है? पंक्ति लगते हैं अब ये तो हो गया शुर्या शुद्ध तत्व हो गया और मध्यम अचित तत्व कौन है मध्यम अचित तत्व मध्यम अचित क्या है मिश्र सत्व परितना रहितम् कि मध्यम अचित तत्व चारों ओर और नीचे की ओर मध्यम चारों ओर ओर और नीचे की अवधि से रहित है सीमा से रहित है कहा से अवधि से रहित है चारों ओर और अवधि से रहित है कौन मित्र से मित्रसक्त। ऊर्ध्व युक्तम चा चा ऊर्ध्व उद अवधिना युक्तम और ऊपर की ओर सीमा से युक्त है कि ऊपर क्या आ जाएगा कृपा की उठी आ जाए ना क्या ऊर्ध्व अवधिना और ऊपर उद उद की ओर चा ऊर्ध्व अवधिना और ऊपर की ओर अवधिना सीमा से और ऊपर की ओर सीमा से युक्त है ऐसा बताते हैं ठीक है अब देखना तो ये दो प्राथमिक अचित तत्व और मध्यम अचित तत्व को बताया तीसरा तो काल हाँ। काला सर्वत्र काल सर्वत्र एक समान है उसकी नहीं, है। ही नहीं। काल सर्वत्र एक समान है उधर भी भी है भी है है इधर काल का तो कोई किसका नहीं। काल नहीं। तो फिर आगे क्या है यदि कहीं अंध हो जाए तो उसके आगे क्या है ये जाएगा ना <laughs> आगे क्या है यहाँ समाप्त हो गया यहाँ समाप्त हुआ मतलब ये वस्तु यहाँ समाप्त होगी तो आगे क्या है हो जाएगा आगे जो है वहाँ काल है कि नहीं है क्या है मतलब परमात्मा सब जगह है काल सब जगह है परमात्मा चेतन है काल चेतन नहीं है बताइए तुम्हें है ना और परमात्मा चेतन है ये चेतन नहीं है परमात्मा नियंता है ये नियाम में है है ना ये परमात्मा के अधीन है ये समानता सर्वांत में नहीं है है ना हमेशा रहता है वह कितना ही है और हमेशा रहने पर भी हमेशा उनके अधीन ही रहता है ऐसा है। और देखो आगे हम्म यही जो है ना नियम नियामक भाव पर ध्यान न देने से दूसरा जहाँ आता मिथ्या ये शुरू करना पड़ता है नहीं तो क्या द्वितापत्ति हो गई और वो अब अविद्यालय अविद्या माया को स्वीकार करने में कोई द्वैतापत्ति नहीं इस बार आया जो द्वैतापत्ति हो गई इतने लोग काफी हैं मुक्त का शरीर कैसे है बोले अविद्यालय चल रहा है माया उपाधि जिससे चल रहा है उससे चल रहा ई पर द्वित हो गया ई पर नहीं मानना तो है उसका बाद हो गया उपाधि चली गई तुम्हारी वो कितने जन्म करा दे रही कोई नहीं छद रूप से ईश्वर को न मानना ही है इसे इस्वर का ईश्वर तो एक साधन है ना बहुत बहुत छोटा साधन है ईश्वर से भी बड़ी है उसमें में तो बोला माया रूपी धेनु के दो बचने हैं ईश्वर और जीव तो बड़ा कौन हो गया ये इनकी उपासना है ये इनकी साधना है यही इनका ज्ञान है तभी तो मायावती को तो है ही ईश्वर के प्रति को ही नहीं तो सब को भगवान के अधीन मानते हैं तो कोई समझते नहीं देखिए बड़े भगवान है सबके आगे देखेंगे कहा गया पाठ अपना काला सर्वत्र एक रूपों करते देते है काल सर्वत्र एक रूप है आगे देखेंगे काला परम पदे नित्य काल परम पद में नित्य है काल परम पद में अत्र अनित्य इत्यपि इत्या ऐसा भी कहते हैं ध्यान देना ऊपर नित्य आया था कि नहीं आया था कहाँ पर आया है काल को नित्य कहा है ना तो ये एक व्यक्ति मत समझना ठीक है बाद बाला? काल परम पद में नित्य है यहाँ अनित्य है ऐसा भी कहते हैं इतना अंतर देखना काल परम पद में है काल सब्ज है तो में जो परिणाम है वे काल के अधीन नहीं जैसे देखो यहाँ काल के अधीन सब कुछ है किसी जैसे देख ये ये जो ईद ऋतु में जो पुष्प है ये ग्रीष्म ऋतु में होते हैं शीत ऋतु में होते हैं तो यहाँ के परिणाम किसके अधीन है और वहाँ पर शुद्ध तत्व में भगवत धाम में काल होने पर भी वहाँ के परिणाम काल के अधीन नहीं है केवल भगवान के अधीन है केवल कितना अंतर है काल होने पर भी वहाँ काल के अधीन कुछ नहीं है सब किसके अधीन है साक्षात भगवान के अधीन है साक्षात हाँ और यहाँ जो है ना वो भगवान के अधीन होने पर भी काल द्वारा अधीन है काल के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है इतना समझ गया और दूसरी, दूसरी बात क्या है जैसे यहाँ पर रात दिन का विभाग यह विभाग है ना कि विभाग होता है कैसे कला का शादी रूप में वर्तमान भूत भविष्य रूप में कहते कि ये भूतकाल में ऐसा हुआ भूत भविष्य वर्तमान रूप में ऐसा काल का विभाग वहाँ नहीं है वहाँ कुछ भूत नहीं है सब सब प्रत्यक्ष है ना बात है तो वहाँ वर्तमान भूत भविष्य रूप में काल का विभाग जब अपने स्वरूप से थोड़ा हटेगा तब तो ये वर्तमान भविष्य की बातें भूत भुष्ट भविष्य की बातें आती हैं। है। एक रस रहने से आएंगे तो वहाँ इस स्वरूपों में ये ये काल का विभाग ऐसा नहीं है तो कला काष्ठा रूप में और ये क्या है वर्तमान भूत भविष्य रूप में काल का विभाग वहां अच्छा और यहाँ है यहाँ वर्तमान भूत भविष्य रूप में कला काष्ठा आदि रूप में दिन रात रूप में काल का विभाग है इस दृष्टि से नित्य कहना चाहे तो कहीं नहीं तो एक ही है ना यहाँ काल का भी है जो है ना परिणाम काल का कला का शादी रूप में परिणाम है और वहाँ कला शादी रूप में परिणाम यहाँ कला काष्ठा रूप में वर्तमान बहुत भविष्य रूप में होता है ऐसा तो वहाँ नहीं, नहीं है इतना समझेंगे के चित्तु ये भी ये, ये जो है न दूसरा मत है ये मत बौद्धों का है, है? चार वाकों का है के चित्तु कालम न अस्तित्याह Osionfish. तू के कि कुछ लोग काल नहीं है क्या कहते हैं किंतु कुछ लोग तू के चित आहु किंतु कुछ लोग कहते है। हैं क्या कहते हैं कालम ना काल नहीं है ऐसा कहते हैं किंतु कुछ लोग कहते हैं काल नहीं है, है? है। नहीं ये तो काल नहीं है ऐसा कहते हैं वो मानते ही नहीं है अनुमेह है ऐसा नहीं है काल को अनुमे तो नैयायी को वैशे मानता है नैयायिक मत में काल का प्रत्यक्ष होता है अतीत आदि व्यवहार का हेतु काल है yeah. लेकिन जो व्यवहार का अतीत आदि व्यवहार है तो इसमें काल की सिद्धि होती है है ना पर जो अतीत आदि व्यवहार है तो इसमें जिस काल की सिद्धि होती है वह काल प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अनुमेह है बल्कि कैसा है पता ही तो अनुमेह तो न्यायिक वैशे मत में काल कैसा है अनुमय है तो काल नहीं है न्याय न्यायिक वैशेषिक कह सकते हैं काल है है है ना? आ, कुछ लोग काल नहीं ऐसा है, कहते हैं कौन कहते हैं बोध है? है, कहते हैं बौद्ध कहता है तो यहाँ कहते हैं प्रत्यक्ष आगमन आगमन क्या है त्या समाण प्रत्यक्षण आगमेन ते कि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्षण करते हैं और प्रमाण प्रमाणे प्रत्यक्ष प्रमाण से और शास्त्र प्रमाण से तथा किसकी सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से और शास्त्र प्रमाण से काल की सिद्धि होती है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं ऐसा नहीं कह सकते है, सकते है। काल की सिद्धि किस प्रमाण से पहले बताइए प्रत्यक्ष प्रमाण से तो प्रत्यक्ष प्रमाण को संक्षेप में सुनो हम्म वैसे देखो कहते हैं ना इदानीम घटा क्या कहते हैं अब ये बताइए इधानीम घटा यहाँ पर विशेषण क्या है विशेष बोलो उसमें सप्तमेंद विशेषण होता है भूतले घटा तो विशेषण क्या वहां पर भूतल याद करके तुम्हें आया है तो वैसे यहाँ पर भूतले घटा भूतल विशेषण है ना तो वैसे इदानीम घटा वहां पर से क्या कहा जा रहा है वर्तमान काल विशेषण so, मतलब वर्तमान क्या है? है. है और घट क्या है, है। तो घट इस प्रकार घट के विशेषण रूप से काल का प्रत्यक्षण का का का बन रहा है की घट के अधिकरण रूप से काल का प्रत्यक्ष हो रहा है या घट के विशेषण रूप से काल का प्रत्यक्ष हो रहा है किस इंद्री से काल का प्रत्यक्ष हो रहा है अच्छा जी ये ये बात सुन लिया अब जब कहते हैं घटा अस्थि क्या कहते हैं अस्थि कौन अस्थि मतलब अस्तित्व विशिष्ट है अस्थि का क्या है अस्तित्व विशिष्ट कौन है घट तो अस्तित्व तो का क्या है वर्तमान काल का संबंध तो वर्तमान काल का तो वर्तमान काल के संबंध वाला कौन है घट घट का विशेषण क्या है वर्तमान काल का संबंध वर्तमान काल का संबंध विशेषण है तो वर्तमान काल भी विशेषण हो रहा है तो इस प्रकार भी विशेषण रूप से क्या है किसका प्रत्यक्ष हो रहा है काल का प्रत्यक्ष हो रहा है बात है तो काल की प्रत्यक्ष सिद्धि यहाँ मानते हैं अब यदि कहें रूप रही है तो कैसे प्रत्यक्ष होगा तो वही युक्ति आ जाएगी तो रूप रूप का प्रत्यक्ष उनको कैसे हो गया मतलब बनयान घो से मान रहे हैं क्या मान रहे हैं रूप के बिना भी रूप का प्रत्यक्ष होता है तो हम भी बनियान घो के बल पे मान रहे हैं की रूप के बिना काल का प्रत्यक्ष होता है अनुमेय क्यों नहीं है की उसे विलम्ब होता है झटित होने के कारण वो अनुमेय नहीं है ऐसा युक्ति का उत्तर युक्ति से होता है समझे मीमांसक तो कहते हैं प्राभाकर मीमांसक्री वैद्या काला वेद काल है कुमार है ना की यत्र लोग न भाजते ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें काल न भाजता हो हर प्रतीक काल भाजता है मतलब विषय काल है ऐसा तो प्रत्यय सिद्धि किसकी होती है काल और कहते हैं यहाँ यहां जो है ना काल का भी प्रत्यक्ष मानते है कुछ ना कुछ भी लक्षण का सभी दर्शनों की होती है यहाँ काल का प्रत्यक्ष माना आकाश का भी मान लिया वायु वाएग तो से का तो प्रत्यक्ष मान लिया स्वास्थ्य प्रत्यक्ष मान लिया वायु का नहीं नयायिक भी तो उसका वायु को प्रत्यक्ष मानते है तो आज प्राचीन नैयायिक नहीं मानते प्राचीन नयायी को और वैसे ऐसे की ये वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते तो वायु को अनुमय मानते हैं और नब्बे प्रत्यक्ष मानते गए वायु चलती ये तो है, तो है, नहीं है तो शब्द होते हैं हिलने से तो उसके द्वारा वायु का अनुमान करता है प्राचीन नयायी लोग कहते हैं ऐसा ग्रंथ हाँ। तो है, जगता सृष्टि और या काला पंचविंश का उन्हींचनों को दुबारा निकाल लो तो आपको तो बता देंगे सात प्रमाण से भी काल की सिद्धि हो रही है जो अभी कितना पृष्ठ निकाला था चलिए तो सदैव तो सृष्टि के पूर्व काल में एक सत ही था अग्रे का मतलब क्या है पूर्व काले है? है ना सत कब था सृष्टि के तो इसके बल से सृष्टि तो के पूर्व भी काल की विद्यमानता सिद्ध होती है इस श्रुति से क्या है सृष्टि के पूर्व में भी काल की विद्यमानता सिद्ध होती है और तो जो है ना काल को उत्पादन करने वाली ऐसी है जो फ की प्रतिपादन करेगी वहाँ भी सूची आ जाएगी। हम्म जाएगीवृतम से अनावृत योगी ना हाँ। चलिए अगले देखेंगे तिरठ पेज आया तो तिरसठ पेज में देखेंगे इसमें वो वही सब देख लो यह काला पंचविंश का मिल गया जो पचीसवा तक तो कौन है काल है और गीता क्या है आम ये काला आ गया और नीचे ब्रह्मा दक्षादया काला तथा वकील विभूत जो हरे रेता जगता तो so इन सब वचनों के द्वारा क्या बताया जा रहा है आ, काल। क्या बताया जा रहा है आ, और अगले पर, पर देखना अनादि भगवान काल भगवान कर यहाँ पर भगवदात्मा क्या है या ब्रह्मात्मक कि ब्रह्मात्मक काल अनादि है ब्रह्मात्मक काल कैसा है दिज इसका अंत नहीं है द्विज इसका अंत नहीं है जैसे क्षेत्रज्ञी मामली मां वैसे यहाँ पर भगवान का क्या है है आत्मा तो ये शास्त्र वचनों से भी काल की स्थिति होती है इसलिए काल है कि नहीं है नहीं। और देखना तद विष्णु परम पदम सदा पश्चिम सूर्य सदा का क्या अर्थ है सभी काल में तो अनेक वे अनेक सुल को बता रही हैं अनेक सु काल को बता रही है और देखो छाछ पेज पे देखो छाछ पेज पर देखिए एक है कला मुहूर्त आदिमय कालो न यदि परिणाम हेतु मिला कला मुहूर्त आदि रूप काल जिस विभूति के परिणाम का हेतु नहीं है यहाँ विभूति से क्या लेना है त्रिपादिभूति तत्व तो के परिणाम का हेतु नहीं, नहीं पता है बताया ना वहां भगवान की छठ ही सब परिणाम है और काल कैसे कला मुहूर्त आदिमय तो भी काल को बताने वाले अनेक शास्त्र हैं और कला मुहूर्त आदि के रूप में परिणाम को बताने वाले देखो अगले पेज पर सर्वे निधि कला मुहूर्ता का सर्वसा तैरी नारायण उपनिषद है ना इसको जिसको, जिसको महानारायण उपनिषद भी कहते हैं ये उपनिषद स्पष्ट रूप से नारायण उपनिषद बता रहे हैं सब कला काष्ठ आदि है ना तो ये सब शास्त्र बहुत शास्त्र पहचान है काल को बताने के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमद शांति शांति